अमृतवाणी विद्या माया बासठ ईश्वर में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है और अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर ज्ञान भक्ति दया वैराग्य यह विद्या माया का ही खेल है इन्हीं का आश्रय ले मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंच सकता है तिरसठ माया ही ब्रह्म का स्वरूप प्रकट कर देती है माया की कृपा हुए बिना ब्रह्म को कौन जान सकता है ईश्वर की शक्ति का ज्ञान हुए बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता चौंसठ माया के ही कारण हमें परम ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है वरना इनकी तो सपने में भी आशा नहीं की जा सकती माया से ही कार्य कारण रूप द्वैत प्रपंच का उदय होता है माया के परे जाने पर न भोगता रह जाता है न भोग्य विषय पैंसठ बिल्ली जब अपने बच्चे को दांतों से पकड़ती है तो उसे कुछ नहीं होता लेकिन जब वह चूहे को पकड़ती है तो चूहा मर जाता है इसी तरह माया भक्त को नष्ट नहीं करती भले ही वह दूसरों का विनाश कर डालती है